ओह uh... शिव संकल्प को लेकर के हम विचार कर रहे हैं सप्तोता की बात हो रही थी ये न नज्ञस्ताये सप्तोता तनमे मन शिव संकल्प मस्तु सप्तहोता की बात और भी मंत्र में आया है प्रसिद्ध भी है ऋग्वेद के दसवें मंडल के तिरसठवें सूक्त में एक मंत्र आता है जो आप लोग भी बोलते हैं स्वस्ति वाचन में है एत्राम प्रथमा मा ये जे मनु समिधाग्निर्मसा सप्तोत्रि भी याद आ रहे हैं ना सप्तोत्रि भी सात होता वह तृतीय विभक्ति के बहुवचन में है और इस मंत्र में सप्त होता प्रथमा में तो सात प्रकार के होता यानी ऋत्विक आपके सामने संकेत किया था बड़े बड़े यागों में सोलह ऋत्विक होते ब्रह्मगण और और हर गण में चार चार ऋत्विक होते हैं ब्रह्मगण में चार होत्री में चार अध गण में चार और उदगात्री गण में भी चार तो यहाँ जो सात प्रकार के जो ऋत्विक है वो तीन गणों में से लिया है इतना ही उनको आवश्यकता था थी और प्रसंग जो होता है अनियोग को ध्यान में रख के किया जाता है अनियोग आप समझते ही जैसे प्रसंग व्यवहार में जिसका चल रहा होता है उसका अनुरूप जो मंत्र होता है या मैं ये कहूं मंत्र में जो बात कही गई है वो बात व्यवहार में जहाँ लागू होती है उस व्यवहार में उस मंत्र का उपयोग किया जाता है उसी को विनियोग कहते हैं जैसे आप भोजन कर रहे हैं होते हैं तो भोजन में आप मंत्र बोलते ओम अन्नपते ये उस मंत्र का विनियोग है यानी व्यवहार काल में जो व्यवहार हम कर रहे हैं उस व्यवहार से संबंधित जो मंत्र बोल रहा है वो मंत्र वहां पर उस व्यवहार में उसका प्रयोग किया जाता है इसी को विनियोग कहते हैं तो अग्निस्टोम में यानी सोम सोमयाग में आवांतर छोटे छोटे जो याग होते हैं उनमें ऋतुयाग भी होते हैं उन ऋतु ऋतुयागो में इन सात प्रकार के होताओं की चर्चा है वह सात लोगों की ही आवश्यकता है तो ब्रह्मगण में तीन ऋत्विक को ले लेते हैं और उनके अलग अलग अपने अपने नाम भी होते हैं जैसे ब्रह्मगण में जिन ऋत्विकों को लेते हैं ब्राह्मणा छंसी अग्निद्र और तीसरा होता है पोता ऐसे होत्रगण में तीन को लेते हैं वहां पर होता मैत्रावर और तीसरा से एक लेते को ऐसे सात संख्या उनकी पूरी होती है तो सात प्रकार के ऋत्विक उस ऋतु याग में प्रयुक्त होते हैं उन्हें का वहां प्रयोग होता है उन सातों का ही वहां चर्चा है तो जैसे अग्निस्टोभ में शोभ याग में ऋतु याग में सात प्रकार के होता की आवश्यकता होती है ऐसे ही इस जो व्यवहार रूपी हमारा यज्ञ चल रहा है जीवन रूपी यज्ञ चल रहा है यहां पर सात होताओं को लिया है सप्त होता ऐसा कहा है और वो सात होता जैसा कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था महर्षि स्वामी दयानंद ने पांच ज्ञानेन्द्रियों को लिया है और एक आत्मा को लिया है एक बुद्धि को लिया है तो ये नज्ञा सप्त होता ये जो हमारा जीवन रूपी यज्ञ है इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए ज्ञान को ध्यान में रख करके ज्ञानानुमुक्ति कहा है ना तो ज्ञान को ध्यान में रख करके इन सात लोगों की या इन सात वस्तुओं की इन सात साधनों की विशेष आवश्यकता है ज्ञान को ध्यान में रख करके इसलिए यहां पर सात होता कहा है जैसे अग्निष्टो में सात होता होते हैं वैसे ही इस जीवन रूप यज्ञ में सात प्रकार के होता होते हैं ऐसा कहा गया है अब इस जीवन रूप यज्ञ को संपन्न जो किया जाएगा कैसे संपन्न किया जाएगा जिससे यह ये यज्ञ पूर्ण हो सकता है तो मंत्रों में आगे की चर्चा में आपके सामने आएगा किस प्रकार इसको संपन्न करते हैं तो अगला मंत्र क्या है यस्मिन साम ये साम यस्मिन प्रतिष्ठिता यजूंशी आराह यस्मिन चित्तम सर्व हो प्रजा तत् मे मन शिव संकल्पम अस्तु कितने शब्द हो गए नहीं गीना है। फिर गिन लीजिएगातम प्रजा तत् मे शिव संकल्पम अस्तु उन्नीस शब्दों गए। ठीक है जी तो पहला शब्द है यस्मिन यस्मिन मनसि जिस मन में मन की चर्चा हो रही है शिव संकल्प में मन की चर्चा है इन मंत्रों में मन मुख्य है उसी को ध्यान में रख के बातें कही जा रही है तो यस्मिन अर्थ है जिस मन में तो यस्मिन मनसि जिस मन में क्या है ऋचा ऋग्वेद यस्मिन ऋचा साम सामवेद यजों यजुर्वेद यथर्वेद प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित रहते हैं विद्यमान रहते हैं यस्मिन मनसी जिस मन में हमारे मन में ऋग्वेद है सांवेद है यजुर्वेद है और अथर्वेद है देखिएगा मंत्र कह रहा है ये बात तब समझ में आती है व्यक्ति को जब भूतम को अनुभव करेगा समझ लेगा भूतम शब्द को यदि व्यक्ति आत्मसात कर लेता है उसको अनुभूत कर लेता उसको समझने का प्रयत्न करता है तो उसको ये भी बात समझ में आएगी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद तो मंत्र तो कह रहा है हमारे सबके मनो में चारों वेद प्रतिष्ठित है कोई ये ना सोचे कि इसमें तो तीन ही वेद बताए है तीन ही वेदों को गिना है चौथा वेद तो गिनाया नहीं है शब्द तो आया ही नहीं तो किसी मंत्र में तीन की चर्चा जब आती है तो वहां विषय को ध्यान में रख करके संख्या को ध्यान में रख करके बात नहीं हो दो प्रकार से बात की जाती है शास्त्रों में कहीं संख्या को लेकर के और कहीं विषय को लेकर के और ये जो येजू रिग, येजू साम ये जो शब्द हैं, ये किसी विषय को ध्यान में रख करके ये नाम हैं। आप में से जिन लोगों ने मीमांसा पढ़ी हो तो मीमांसा में मंत्र किसे कहते हैं ऋग किसे कहते हैं साम किसे कहते हैं येजु किसे कहते हैं निगद किसे कहते हैं ऐसे बहुत सारे शब्दों की व्याख्या की है वहां पर मंत्र की व्याख्या रिक की किस किसको कहते हैं वो कहते हैं तेशाम यत्र अर्थवशेन पादव्यवस्था रिग की परिभाषा की है रिग किसको को कहते हैं जहां पर अर्थ को ध्यान में रख के पादों की व्यवस्था होती है उसका नाम है रिख अब यहां रिक का अर्थ केवल ऋग्वेद जो संगीतम जो लेते हैं वो ही नहीं जिस किसी भी मंत्र में अर्थ को ध्यान में रख करके पाद व्यवस्था होती है उसी का नाम रिख है अर्थ को लेकर के पाद व्यवस्था का थोड़ा सा मैं आपके सामने रखूंगा जिससे थोड़ा सा आपको पहचान हो सके जैसे मान लीजिएगा अः अग्निमीड़े पुरोहितम मंत्र थोड़ा सरलता से समझ में आ सकता है अग्निमीड़े पुरोहितम एक पाद है अग्निमीड़े पुरोहितम ये एक पाद य देव मृत्जम ये दूसरा पाद है रत्न धातम यह तीसरा पाद है। तीन पाद है इस मंत्र में और एक पाद में आठ अक्षर होते हैं और ये एक पद में अर्थ पूरा होता है अग्निम ईडे पुरोहितम एक अर्थ पूरा होता है यज्ञ देव मृत ये एक अर्थ पूरा होता है होतारम रम एक अर्थ पूरा होता है तो जहां अर्थ को ध्यान में रखकर के पद की व्यवस्था होती है उसको रिक कहते हैं अर्थ समझ रहे हैं ना अग्निम ईडे पुरोहितम मैं पुरोहित रूपी अग्नि की स्तुति करता हूं हो गया ना अर्थ पूरा मैं देव रूपी, दूसरा पद क्या है यज्ञ देव मृत यज्ञ के देवरूपी ऋत्विक की मैं पूजा करता हूं रत्नों को देने वाले होता की मैं स्तुति करता हूं अर्थ पूरा हो रहा है ना तो जहां अर्थ को ध्यान में रखकर के पाद की व्यवस्था होती है उसको रिक कहते हैं तो रिक की परिभाषा की है गीतीशो सामाख्या यह साम की परिभाषा की है वहां पर साम किसको को कहते हैं तो कहना गीतीशो सामाख्या जहां गान के माध्यम से गान के माध्यम से स्तुति की जाती है उसको साम कहते हैं सामगान होता है ना तो वह गान है तो गान को ध्यान में रख के जब स्तुति की जाती है तब उसको साम कहते हैं का अर्थ होता है गान तीसरी परिभाषा की है शेषे यजुह शब्द अब इन दोनों शेष का होता है जो दो बातें कहिए एक रिक को लेकर के एक साम को लेकर के दो बात कह कर के फिर कहा शेष शेष का मतलब उन दोनों से शेष जिसमें अर्थ को ध्यान में रखकर के पाद की व्यवस्था ना हो जहां गान की व्यवस्था ना हो उसका नाम है यजु वो दोनों नहीं होना चाहिए इसको आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं एक होता है गद्य और एक होता है पद्य तो ये जो गद्य है वो है यजु आप देखेंगे ना बड़े लंबे लंबे मंत्र हैं उसमें लंबे लंबे मंत्र है ना बहुत लंबे लंबे मंत्र हैं वहा गद्य है पद्य नहीं है तो वो येजू कहलाता है तो ये किसी को ध्यान में विषय को ध्यान में रख करके नाम रखते हैं त्री वेदा कहते हैं तीन वेद हैं तो वहां संख्या की दृष्टि से नहीं है विषय की दृष्टि से जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं ना ज्ञान कांड कर्म कांड और उपासना कांड चारों वेदों में ये तीन कांड हैं। यह तो ज्ञान के रूप में है या कर्म के रूप में है या उपासना के रूप में ये अलग बात है ज्ञान में थोड़ा सा अवान्तर वेद करके विज्ञान होता है फिर उसको अथर्वेद के रूप में प्रस्तुत करते हैं लेकिन वो ज्ञान और विज्ञान एक ही में आता है तो इसलिए तीन विषय रखते हैं ज्ञान कर्म उपासना जब ये तीन विषयों को ध्यान में रख करके त्रय विद्या कहते हैं तीन वेद बोला जाता है इसका ये मतलब नहीं है कि संगीता के रूप में संख्या की दृष्टि में चार नहीं ऐसा नहीं इसका मतलब कई विषय तीन होते हैं और संख्या चार होते हैं जैसा आप अः अंतकरण चतुष्टयी सुना है ना आपने बोलते हैं वहां संख्या तो चार है और लेकिन वस्तु कितनी है तीन है तो वहां अलग अलग विषय को ध्यान में रख करके ऐसे अलग अलग चर्चा होती है तो मंत्र कहता है यस्मिन मनसि जिस मन में रिचह ऋक विद्यमान है ऋग्वेद विद्यमान है ज्ञान विद्यमान है ज्ञान जिन जिन मंत्रों में ज्ञान विज्ञान को लेकर के बात कही गई है वो सबका सब, सब मनसि मन में विद्यमान है य और जिस मन के अंदर साम विद्यमान है, जिस मन के अंदर यजु विद्यमान है, और यस्मिन महर्षि स्वामी लिखते हैं अथर्व। ऐसा नहीं कि कोई मंत्र ऐसा नहीं जिसमें चारों वेदों का नाम आया हो संख्या की दृष्टि से है अथर्वेद में है और यजुर्वेद के इकतीसवें अध्याय में भी है यशमा दृ नहीं क्या है सामान्य जजिर जज ऐसा आता है ठीक है ना तो चारों संगीताओं के नाम भी आया है और अथर्वेद में भी मंत्र आता है यस्मादाकर्षण ऐसा कुछ मंत्र हैं तो यस्मिन मनसि जिस मन में ये ऋग्वेद है यजुर्वेद है सामवेद है अथर्वेद है प्रतिष्ठिता ये प्रतिष्ठित है विद्यमान है हम इस बात को जानते ही है ना जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे मन में चले आ रहे हैं मानते नहीं मानते यदि मान लीजिए आज हम जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं हम मुक्ति से इस सृष्टि में मुक्ति से लौट करके नहीं आए हम लोग ठीक है तो हमारे मन में पता नहीं कितनी सृष्टियों का संस्कार विद्यमान है ये मान लीजिएगा या ऐसा लेके चलेगा इसी सृष्टि के दो अरब वर्ष होने जा रहे हैं ना दो अरब वर्ष होने जा रहे हैं जो आप लोग रोज संकल्प पाठ में पढ़ते हैं तो दो अरब वर्षों में अगर हमारी मुक्ति हुई नहीं है हम ऐसे चले आ रहे जब से सृष्टि बनी तब से लेकर के जन्म लेते लेते आ रहे हैं तो हमारे मन के अंदर कितने संस्कार होंगे अब इन दो अरब वर्षों में कभी तो वेद पड़ा होगा उसके संस्कार भी तो है हमारे मन में बात नहीं समझ में आएगी तो दूसरी बात बताता हूँ समझ में आएगा किसी किसी बच्चे को आप देखते हैं ना बचपन में उसकी गणित बहुत अच्छी होती है होती नहीं होती है दूसरे की नहीं होती है कहां से आ गई उसके पास गणित पिछले जन्म के हैं पिछले जन्म में किसी जन्म में उसने गणित बहुत अच्छा पढ़ लिया होगा कोई ड्रम बजाता है बचपन में खड़ा होना नहीं आ रहा है उसको लेकिन उनको जैसे जैसे खड़ा होता है और ड्रम टक टक टक बजाता रहता है कोई डोलक बजाता रहता है कोई कुछ करता रहता है आदमी को उच्चारण करना नहीं आता है उच्चारण वर्णों का लेकिन पांच साल का बच्चा क्या गाता है तो पीछे के संस्कार लेके आए ना इसका अर्थ ये है भूतम इस भूत को समझना होगा ये नेदम भूतम भुवनम भविष्य जो मंत्र आपने पढ़ लिया था तो भूत को अगर समझ लेंगे तो ये भी बात समझ में आएगा तो हमारे मन में चारों वेद प्रतिष्ठित है पहले से करना क्या है वर्तमान में पुरुषार्थ करना है इसका यह मतलब नहीं है कि उसको गणित पिछले जन्म में था तो इस जन्म में वो गणित नहीं पढ़ता है पढ़ता है ना अभ्यास करता है प्रैक्टिस करता है उसका जो खड़ा नहीं हो पा रहा बच्चा लेकिन जैसे तैसे खड़ा करके उसके हाथ में स्टिक दे देते हैं और ड्रम बजाता है तो वो अभ्यास कराया जाता है उसको रुचि होनी चाहिए और रुचि से श्रद्धा से निष्ठा से उसमें लग जाता है वर्तमान में पुरुषार्थ करता है तब जाकर के वो ऋग्वेद सामने आ जाएगा ऋग्वेद समझ में आने लग जाएगा व्यक्ति को रुचि ही नहीं है वेद को पढ़ने की वेद पढ़ना ही नहीं चाहता है वेद को हाथ ही नहीं लगाना चाहता है वेद को खोलना ही नहीं चाहता है वेद को समझने की चेष्टा ही नहीं करना चाहता है तो उसको कैसे जागृत होंगे वो संस्कार इसलिए ये बात हमें समझनी है कि हमारे मन में चारों वेद पहले से प्रतिष्ठित है संस्कारों के रूप में बस उजागर करने के लिए हमें वर्तमान में पुरुषार्थ करना है और जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाए वो ऐसे धरे के धरे रह जाएंगे उसे कुछ नहीं होगा और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छी बात कही शिव संकल्पम इस मंत्र में शब्द है ना शिव संकल्पम वो कहते हैं जिसका मन स्वस्थ नहीं होता है ना जिसका मन स्वस्थ नहीं होता है वो वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ नहीं पाता है उसका मन नहीं लगता उसमें तो मन का स्वस्थ होना आवश्यक है इसलिए शिव संकल्प वाला मन बनाना पड़ता है व्यक्ति को वो कहते हैं स्वस्ते एवं स्वस्थ्य एवं वेदादि सत्यशास्त्र शास्त्राणी ना घटते ऐसा कुछ शब्दों का प्रयोग किया है भाव में भावार्थ में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जिसका मन स्वस्थ नहीं है ना उसके मन में ये वेदादि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन हाँ उस वो कहते हैं पढ़ना और पढ़ाना में उसका मन प्रवृत्ति नहीं होता है जिसका मन स्वस्थ नहीं है वो व्यक्ति ना वेद आदि सत्य, सत्य शास्त्रों को पढ़ता है और न पढ़ा पाता है मन का स्वस्थ होने के बाद मन का निर्मल होना आवश्यक है मन का पवित्र होना आवश्यक है एक और बात मैं आपके सामने संकेत करूंगा जो इसके साथ जोड़ सकते हैं आप योग दर्शन में ब्रह्मचर्य के प्रसंग में महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही अगर किसी का ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है वो शास्त्रों के मर्म को नहीं समझ पाएगा शास्त्र क्या कहना चाहता है महर्षि वेदव्यास कहते हैं वो तो समझ नहीं पाएगा ना विद्या लेने में समर्थ हो पाएगा ना विद्या देने में समर्थ हो पाएगा दोनों के लिए बात कहिए विद्यार्थी के लिए भी और आचार्य अध्यापक के लिए बात कहिए यदि ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं करते ब्रह्मचर्य पर हम प्रतिष्ठित नहीं होते हैं ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा नहीं होती हमारे जीवन में तो वो विद्या ना दे सकता है ना विद्या ले सकता है अगर देने वाला दे रहा हो विद्या तो वो लेने वाले के पास सामर्थ्य नहीं है ब्रह्मचर्य नहीं है वो विद्या नहीं ले सकता उसको समझ ही नहीं सकता इसलिए बहुत सारे लोग जब मुक्ति की बात सुनते हैं या वैरागी की बात सुनते हैं विवेक की बात सुनते हैं मोक्ष के मार्ग के बारे में जो भी बातें बताई जाती हैं जीवन के बारे में बताया जाता है धर्म के बारे में बताया जाता है शास्त्रों के बारे हमारे को समझ में नहीं आता जी पल्ले नहीं पड़ता है पता नहीं क्या बोला अब ऊपर ऊपर से निकलता जा रहा है जी हमारा आदमी की प्रवृत्ति ही नहीं होती है व्यक्ति के जीवन में वो संयम जब नहीं हो पाता है वो ब्रह्मचर्य नहीं होता है वो जो निष्ठा नहीं होती है वो आदर जब नहीं होता है वो जो रुचि जब नहीं होती है उसके प्रति तो उसको कैसे समझ में आएगा बिल्कुल नहीं आ पाएगा इसी बात को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जिने इस ने इस साम जुनशी इस मंत्र के भावार्थ में वो लिखते हैं। वो कहते हैं स्वस्थ मन में ही ये पठन पाठन की व्यवस्था बैठ पाती है स्वस्थ मन में अगर जिसका मन स्वस्थ नहीं है ना वो पढ़ सकता है ना पढ़ा सकता है ना जान सकता ना जना सकता है ऐसा स्वामी दयानंद मानते हैं तो इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है वर्तमान में हमें रुचि उत्पन्न करनी है श्रद्धा उत्पन्न करनी है निष्ठा उत्पन्न करनी है वेद के प्रति वेद पढ़ने के प्रति वेद स्वाध्याय करने के प्रति इसलिए ऋषि लोग लिखते हैं स्वाध्याय को कभी त्याग नहीं करना चाहिए कुछ भी छूट जाए लेकिन स्वाध्याय ना छूटे क्योंकि स्वाध्याय जो है हमेशा व्यक्ति को विवेक उत्पन्न कराता है जब विवेक होगा तो वैराग्य होगा विवेक उत्पन्न करने के लिए स्वाध्याय करना आवश्यक है उसको पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए लेकिन जब प्रसंग जब ऐसा आ जाता है तो गुस्सा कर बैठता है वो इसलिए करता है क्योंकि वो स्वाध्याय नहीं करता हाँ याद रखना जब व्यवहार में जहां कहीं पर भी व्यक्ति जो फिसल जाता है गिर जाता है जो भूल जाता है उसका एक बहुत बड़ा कारण है स्वाध्याय का न करना इसलिए ऋषि लोग कहते हैं सदा स्वाध्याय करते जाना चाहिए स्वाध्याय व्यक्ति को हमेशा विवेकी बना देता है और जब विवेक रहता है तो वैराग्य भी रह जाएगा इसलिए बहुत बड़ी बात कहिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कि स्वस्थ होना आवश्यक है मन का स्वस्थ होना आवश्यक है मन के अंदर इतना करकट जमा करता है ना व्यक्ति उसकी कोई सीमा ही नहीं है बिना मतलब उसके बारे में उसके बारे में मेरे बारे में उसके बारे में हर किसी के बारे में ऐसी ऐसी मान्यता बना करके और मन को चलाता रहता उसको खाली नहीं रखता खाली दिमाग शैतान वो चलाता रहता अच्छा वो ऐसा ओ ये तो ऐसा है? वो ऐसा पता नहीं उसका यही धंधा है उसका काम ही यही है कि दुनिया भर के लोगों के बारे में विचार करना ऐसा कर करके कर करके -कर कर -कर कर अपने मन को इतना रुग्ण कर लेता है इतना चिंतित रहता स्वयं दुखी रहता है और दूसरों को भी वो दुखी करेगा और कई बैठ करके ओम सर्वे भवंत सुखिन सर्वे संतो निरा ऐसा बोलने लगता है फिर व्यक्ति ठीक है जी तो ऐसा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी फिर इसलिए पहले मन को स्वस्थ करना है हमको इसलिए मंत्र ये कहना चाहता है कि यस्मिन ऋचह साम ये यस्मिन प्रतिष्ठिता रथनाभ इव आराह बहुत बड़ी बात कही है ये जो हमारे मन के अंदर चारों वेद कैसे प्रतिष्ठित है उसके लिए एक उपमा दी है रथनाभ इरा रथ नाभ इवा आरा ये जो चक्र होता है ना चक्र चक्र के बीच में एक और रहता है जिसको धुरा कहते हैं ठीक है ना धुरा एक्सेल जिसको आप लोग कहते हैं उस धुराक में आरे लगे रहते हैं तो ऐसा ही कहा जा रहा है यहां पर जैसे रथ के चक्र के मध्य में जो धुरा है उस धुरा के साथ बाकी आरे लगे रहते हैं ठीक इसी प्रकार से रतनाभु इवा आराह जैसे उस पहिये के चक्र में आरे लगे रहते हैं ऐसे आरों के रूप में ये जो चारों वेद हैं वो हमारे मन में लगे हुए हैं क्या बात कही हमारे मन के साथ चारों वेदों का ऐसा तादात्म्य संबंध है कि ये हट ही नहीं सकते हट नहीं सकते लगे रहेंगे और इसको हटा देंगे तो पहिया का मतलब क्या होगा वो पहिया ही नहीं रहेगा वो चल ही नहीं पाएगा व्यक्ति आज हम नहीं चल पा रहे किसी ना किसी अंश में इसका मतलब हमारे आर्य जो है ना वो टूट रहे हैं एक भी आरा टूट जाए ना बहुत मुश्किल होता है पहिया का चलना बहुत मुश्किल होता है तो इसलिए ये लगे रहना चाहिए इसका अर्थ है हम थोड़ा ध्यान दें इन पर चाहे विषय की दृष्टि से ध्यान दें चाहे संख्या की दृष्टि से ध्यान दें ज्ञान को ध्यान में रखते हुए कर्म को ध्यान में रखते हुए और उपासना को ध्यान में रखते हुए हमें सचेत होना होगा वो भी वर्तमान में क्योंकि वर्तमान में यदि सचेत होंगे तो हमारा तो भूत भी अच्छा बना रहेगा भविष्य तो अच्छा बना ही रहेगा भविष्य तो बहुत उज्ज्वल है हमारा उसकी कभी चिंता नहीं करने का जो हमारा भविष्य है वो बहुत श्रेष्ठ है उज्जवल है उज्ज्वल रहेगा निश्चित रूप से हम मुक्ति में जाएंगे ऐसा हो नहीं सकता मुक्ति में नहीं जाएंगे सब जाएंगे कितना बड़ा उज्जवल भविष्य हमारा और इसका ये मतलब नहीं है हमारा बहुत बेकार था वो भी उज्जवल था वो भी बहुत बढ़िया था पर वर्तमान को उज्ज्वल बनाना है हमको तो वर्तमान को उज्ज्वल बनाने के लिए हमें सचेत होना है और अपने मन को स्वस्थ बनाना है शिव संकल्प वाला बनाना है बाकी बातें हम कल विचार करेंगे ओंकार ओ oh.